सप्तऋषि की दिशा में जाओ जेन एडवेंटर हिंदी विदुषक कहानी के बारे में एक नोट अमेरिका में गुलामी के शुरुआती दिनों में कई गुलामों ने मुक्ति के लिए पलायन की कोशिश की मुक्ति के लिए वो उत्तर की ओर कैनेडा की ओर जाते 1840 तक मुक्त अश्वेत लोगों गुलामों और गोरे समर्थकों और सुरक्षित स्थानों का एक गुप्त जाल स्थापित हो चुका था यह लोग पलायन कर रहे गुलामी की मद गुलामों की मदद करते यह जाल अंडरग्राउंड रेल रोड के नाम से जाना गया गुलाम रात के अंधेरे में यात्रा करते और दिन में छिपते नदी के किनारे सैकड़ों मील चलते चलते उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता गुलामों को खोजने और पकड़ने के लिए मालिक कुत्तों से लैस विशेष सिपाही भेजते मुक्त राज्य में पहुंचने के बाद भी भगोड़े गुलामों को फिर से पकड़कर इनाम के लिए उन्हें मालिकों को सौंपा जा सकता था अंडरग्राउंड रेल रोड की सबसे मशहूर पात्र हैरियड टबमैन थी उन्होंने सैकड़ों गुलामों को मुक्ति दिलाई एक अन्य पात्र था एक पैर वाला नाविक यानी पेग लेक जो वो प्लांटेशन मालिकों के हाथ जाकर काम करता वो वहाँ काम कर रहे गुलामों लोग गुलाम लोगों से दोस्ती करता और उन्हें एक सीधा सादा गीत सिखाता फॉलो दिंकिंग गॉड इस गीत के शब्दों में अंडरग्राउंड रेल यानी गुलामी से मुक्ति का रास्ता छिपा था यहाँकिंग गॉड का अर्थ है सप्तषि तारों का समूह जो उत्तर में ध्रुव तारा दिखाता है जैसे जैसे गुलाम मुक्ति पथ पर आगे बढ़ते वैसे वैसे उन्हें पेग लोग जो द्वारा मिट्टी में या मरे पेड़ों पर बने कोयले का निशान दिखाई देते ये चिन्ह क्या थे एक बायां पैर पैर। और दूसरा लकड़ी का बना पैर। इससे गुलामों को पता चलता कि वो सही रास्ते पर है। दो पहाड़ियों के बीच बी नदी, नदी नदी, नदी पेग लेग जो भाग्य गुलामों का इंतजार कर रहा होता और वो उन्हें एक नदी पार कर एक मुक्त राज्य में छोड़ता वहां से गुलाम एक घर में छिपकर दूसरे घर में जाते और अगर वे भाग्यशाली होते तो वहां से कनाडा या उत्तर में किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर पहुंचते अमेरिका में गृह युद्ध से पहले एक नाविक था जिसका नाम था पेगलेक जो वो गुलामों को मुक्त कराने का भरपूर प्रयास करता पेगलेक जो बढ़े गिरी का काम जानता था वो कपास के खेत मालिक के पास काम करता जहाँ बहुत से गुलाम होते पेग जो रात के समय उन गुलामों को एक गीत सिखाता गीत के शब्दों में उनकी मुक्ति का रास्ता छिपा होता वो उनसे कहता फॉलो द ड्रिंकिंग गॉड यानी सप्तृषि तारामंडल की दिशा में पलायन करो जब गुलाम गाना सीख जाते और उसे दिन भर गाते, तब पेग जो वहां से निकल जाता फिर वो किसी दूसरे मालिक के यहाँ काम करता और वहाँ के गुलामों को भी वही गीत सिखाता एक दिन महिला गुलाम मौली के पति जेम्स को उनके मालिक ने किसी दूसरे को बेच दिया जेम्स के जाने से पूरा परिवार टूट जाता पत्नी की एक साथ आखिरी रात थी उस रात पेड़ों में से की सुनाई दी। मौली और साथ बटेर की आवाज सुनाई दे तब सप्तऋषि तारा मंडल की दिशा में पलायन करो उन्होंने आसमान में तारों की ओर देखा अपने बेटे ईशा या बूढ़ी हैडी और उसके पोते जॉर्ज को लेकर मौली और जेम्स उसी रात मुक्ति की राह पर निकल पड़े और सप्तऋषि तारामंडल की दिशा में चले सारी रात वो खेतों में से गुजरे फिर उन्होंने जंगल के छोटे नालों को पार किया जब दिन निकला तो वे घने पेड़ों में छिप गए वहां वे अपने मालिक द्वारा भेजे सिपाहियों और कुत्तों की आवाजें सुनते रहे पर नाला पार करने के बाद कुत्ते उनके शरीर की गंध को नहीं सूं पाए मौली जेम्स और ईसा या बूढ़ी हैडी और जॉर्ज सिपाहियों से बच निकले वो पूरे दिन उस घने जंगल में छिपे रहे पूरे रात भर वो चले और धीमे आवाज में जो का गीत गाते रहे, वो सही रास्ते के छिन्नो को भी खोजते रहे पेड़ थे रास्ते के छिन्न लकड़ी का पैर था सही निशान सप्ति की दिशा में आगे बढ़ो रात को चलने और दिन में सोने का सिलसिला कई हफ्तों तक जारी रहा रास्ते में वो कभी पेड़ खाते कभी मक्का और कभी नदी की मछली से अपना पेट भरते आगे क्या होगा यह उन्हें नहीं पता होता कुछ लोग उन्हें तलाश कर रहे थे अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें मालिक के पास वापस भेजा जाता रास्ते में जंगली जानवरों का भी डर था पर कभी कोई अच्छी बात भी घट जाती एक दिन जब ये सब घने जंगल में छिपे थे तो पास के फार्म के एक लड़के ने उन्हें खोज निकाला उसने क्या किया वो सोरों के लिए दाना लेकर जा रहा था वो बोरे में छिपा उनके लिए कुछ मीट और मक्के की रोटी लाया दो पहाड़ियों के बीच में नदी है सप्तषि की दिशा में चलो आगे दूसरी ओर एक और नदी है सप्तषि की दिशा में चलो बढ़ो वो लोग नदी के किनारे किनारे चलते गए फिर पहाड़ी के ऊपर उन्हें एक नई राह दिखाई दी रात के तारों में उन्हें दूसरी नदी दिखाई दी जो उन्हें मुक्ति के पथ पर आगे ले जाएगी सप्तऋषि तारों का समूह उनका पथ प्रदर्शक बना अब गीत खत्म होने आया था जहाँ छोटी नदी बड़ी नदी से मिलती है वहां सप्तषि की दिशा में आगे बढ़ो क्योंकि एक बूढ़ा तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए इंतजार कर रहा है अंत में उन्होंने आखिरी पहाड़ी चढ़ी नीचे पेग लेक जो चौड़ी ओहायु नदी पार करवाने के लिए उनका इंतजार कर रहा था उस बूढ़े आदमी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा मौली जेम्स और ईसा या बूढ़ी हेडी और जॉर्ज नदी के किनारे की ओर दौड़े उस रातों से उस तारों से भरी रात में पेग लेक जो ने उन सभी को चौड़ी ओहायु नदी पार कराई पेगलेग जो ने उन्हें छिपने के आने को स्थान भी बताए यह जगहें बहुत सारे घर थे जो रेल के डिब्बों की तरह उत्तर की ओर कनाडा जाते हुए एक गुप्त रास्ते पर बसे थे उन्हें अंडरग्राउंड रेल रोड के नाम से जाना जाता था वो मुसाफिरों को मुक्ति दिलाती थी पहला सुरक्षित घर एक पहाड़ी पर स्थित था अगर घर के बाहर का बल्ब जलता होता तो उसका मतलब होता की सब कुछ सुरक्षित था थके मे वो तसली से इंतजार करते रहे फिर पेग जो ने सिटी बजा उनको सिग्नल दिया तब घर का दरवाजा खुला और मुक्ति मुसाफिरों का वहां दिल खोल कर स्वागत हुआ उन्हें जल्दी से घर के एक किसान घर से एक किसान के खलिहान में ले जाया गया वहां के किसानों को पता था कि गुलामों को पकड़ने वाले सिपाही उस इलाके में मौजूद थे घर में एक तहखाना था सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुसाफिरों को उसमें छिपाया गया पेगलेक जो, जो दोबारा फिर से नदी के तट पर वापिस चला गया जिससे कि वो और मुक्ति मुसाफिरों की मदद कर सके इस बार जेम्स ने बाकी मुसाफिरों को सीटी बजाकर इशारा किया फिर एक दरवाजा खुला जो उन्हें रखा गया। के में अभी भी खतरा था इसलिए किसानों ने मुसाफिरों को आगे भेजा उन्होंने मुसाफिरों के लिए एक नक्शा बनाया जिसमें आगे उत्तर का रास्ता अंकित था मुसाफिर रात भर सफर करने और दो पहाड़ियां पार करने के बाद दूसरे सुरक्षित मकान में पहुंचे मुसाफिर वहां कई दिन रुके और उन्होंने अपने हरे थके हरे पैरों को आराम दिया वहां उन्हें पेट भर खाना नए कपड़े रात को पलंग पर सोने के लिए गद्दे और नहाने के लिए गरम पानी मिला इससे मुसाफिरों का काफी दुख दर्द मिटा पहली बार ईसा या मुस्कुराया अपनी ताकत को दोबारा बटोरने के बाद वो एक सुरक्षित घर से दूसरे घर में गए वो लगातार सप्तऋषि मंडल के तारों की दिशा में उत्तर की ओर अग्रसर होते रहे अक्सर वो पैदल ही चले पर कुछ यात्रा उन्होंने घोड़ा गाड़ी पर तय की उन घोड़ा गाड़ियों में बाजार के लिए फल लदे होते थे इसलिए कोई उन पर शक नहीं करता था इस तरह से मुक्ति यात्रियों ने अपना सफर तय किया अंत में मुक्ति मुसाफिर एरी झील के तट पर पहुंचे वहां मोली जेम्स और ईशा बूडी बूढ़ी हैडी और जॉर्ज एक भाप से चलने वाले जहाज पर चढ़े उस जहाज ने उन्हें झील पार्क कैनेडा के मुक्ति तट पर पहुंचाया वहां पहुंचकर बूढ़ी हैडी की आंखों में आंसू थे वो खुश थी कि पांच जाने बची जब वो कनाडा में उतरे तब सूरज अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा था उन्होंने सप्तषि के तारों की दिशा में सफर तय किया था